केलेब और कैट विलियम हिंदी विदूषक था और कैट एक बुनकर थी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे पर हर मिनट नहीं कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर उनमें मतभेद होता फिर वो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे वो पति पत्नी हों एक दिन ऐसे हीषण लड़... लड़ाई के बाद कैलेब बहुत नाराज हुआ पत्नी के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए उसने घर का दरवाजा धड़ाम से बंद किया पेट के मुंह से अपने पति के लिए भद्दी भद्दी चुनिंदी चुनिंदा गालियाँ निकली पहले घर के पास के जंगल में घूमता रहा क्योंकि क्यों मैंने उस बदमिजाज औरत से शादी की वो सोचता रहा और कुछ देर टहलकदमी करने के बाद उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा फिर वो फिर उसे यह भी याद नहीं हो रहा था कि वो आखिर लड़, क्यों लड़ा था? उसे सिर्फ यह या याद रहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था अब उसे बस पत्नी का सुंदर चेहरा उसकी मुस्कुराहट और उसका बनाया महक था टेस्टी पुडिंग याद था घर जाकर पत्नी को गले लगाने और उसे पुच्छी देने के बजाय कैलेब ने कुछ देर जंगल में बांझ के पेड़ों का मुआयना करने का सोचा जिससे कुछ दिन बाद वो उन पेड़ों को काट कर मशीन ले जाए जंगल में घूमते घूमते उसके पैर थक गए तब सुस्ताने के लिए कुछ देर वो लेटा तो अचानक उसकी आँख लग गई कुछ देर बाद वहाँ येदीदा नाम की चुड़ैल आई वो जंगल में ही एक गुफा में रहती थी वो अपने चप्पलें उसने कुछ मंत्र बुद्ध बुदाये वो कैलेब के पास आकर रुकी जो गहरी नींद में खराठे भर रहा था मैं कितने अच्छे मौके पर आई हूँ उसने खुश होते हुए कहा मेरे चचेरे भाई ने मुझे जो नया जादू सिखाया है उसे टेस्ट करने का यह एक बढ़िया मौका है फिर ये कैलेब के पास बैठी और उसने अपने हड्डी जैसे पतले अंगूठे से कैलेब की दाई तर्जनी उंगली छूई उसने उसे से छुआ और जिससे क्लैब कैलेब जगे नहीं और साथ साथ यह मंत्र भी पड़ा तो चुड़ैल के पाओ के पास अब एक बड़े की एक सो रहा था। बड़े जादू हैकरे कर चु... दिन भर के अपने कुकर में पूरे कर चुकी थी इसलिए वो खुशी खुशी गर्भ के साथ अपनी गुफा में वापिस गई के। जब कैलेब की आँख खुली तो सूरज डूब चुका था पहले उसने जम्भाई भरी अपनी पीठ सीधी की और फिर अपनी बगल को सहलाया अपने पैर के पंजे से अरे यह क्या हुआ उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह बस घूरता ही रहा जहाँ उसकी बेल्ट और पैंट होती उस जगह पर अब कुत्ते के कुत्ते वाले दो पैर थे वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ चारों पैरों पर वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ चारों पैरों पर वो बहुत डरा था उसने मुड़कर खुद को देखने की कोशिश की उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं बाप रे ये तो मैं कैलेप ही हूँ उसे भान है मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ अब मैं कुत्ता हूँ अब मैं क्या करूँ उसने सोचा अब मैं घर वापस जाऊँगा और सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा फिर अपने हालात से परेशान हो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा उसकी पूछ लगातार बाएं से दाएं लहरा रही थी यह भला दुनिया का कैसा अचरस था वो अचानक कुत्ता कैसे बन गया पर यह सच था कुछ समय पहले तक वो कैलेप बढ़ ही था उसके दिमाग में विचार भी कैलेब के ही थे अब वो दौड़ा दौड़ा अपने बीबी केट के पास घर जा रहा था क्योंकि क्यों ठीक है ना पर अब उसके चार पैर थे और उसका दिल बेहद उदास था रात हो चुकी थी और चांद आसमान में निकल आया था बिचारी केट एक कमरे से दूसरे कमरे में चहल कदमी कर रही थी और बार बार कुर्सी से टकरा रही थी और डरी और घबराई हुई थी वो कई बार दरवाजे के बाहर जा देख चुकी थी पर कैलेप का वहां कोई अता पता नहीं था क्या उसका पति उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया था उसने खुद से पूछा नहीं उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था वो या बात बार-बार के हिम्मत बटोर पर दरवाजे के को अपने पंजों से खरो ने दरवाजा खोला फिर कैलेब नेट ने कोट का फीका घबराया हुआ चेहरा देखा वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अगले दोनों पैर कैट के अपरन पर रखे और कहा केट या मैं हूं कैलब पर उसके मुंह से सिर्फ एक गुराने की आवाज़ ही निकली कैलेब ने बार बार कोशिश की उसने केट केट कहने की कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ बेचारा खोया हुआ कुत्ता लगता है केट ने कहा केट ने कुत्ते को एक प्याले में कुछ पानी दिया और खाने को बचा हुआ मीट का टुकड़ा भी कैलेब ने पेट भरकर पानी तो पी लिया पर उसका खाने का कुछ मन नहीं हुआ जब केट अपना शॉल पहनकर बाहर जाने को हुई तो कैलेब को लगा कि वो उसे ढूंढने जा रही होगी कैलेब ने केट के जूतों के फीते अपने मुंह में पकड़े और उसे जाने से रोका एक तरफ बैठो पागल कुत्ते केट ने उसे डाटा। मेरे पास अभी खेलने का वक्त नहीं है मुझे अभी जाकर अपने प्रिय पति को खोजना है हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में फंस गया हो तब केलेब केट के फीते छोड़े और वो भी उसके पीछे पीछे चला वो चांदनी रात में जंगल में भटकते रहे केट को भला केलेब कैसे मिलता वो तो केट के पीछे पीछे चल रहा था अब उसका आकार और परछाई ये कुत्ते की थीट सुबह कुत्त हरी थकी घर वापस आई उसके जूते ओस उस से गीले हो गए थे फिर वो फिर वो उसी कुर्सी उस कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए जिसे कभी उसके पति कैलब ने बनाया था उसका पति अब उसके पैरों के पास बैठा था दोपहर को उठने के बाद केट ने कैलब को जंगल में बहुत खूँजा कैलब लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहा थोड़ी थोड़ी देर में वो रुक जमीन को सूंघता वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उसके बाद केट शहर में गई और वहाँ उसने शराब पोस्ट ऑफिस दुकानों पोस्ट ऑफिस दुकानों और सड़क पर लोगों से पूछताछ की सब लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की और मदद का आश्वासन दिया पर उनमें से किसी ने भी कैलेब को नहीं देखा था जब केट रात को पलंग पर सोने गई तो कैलेब भी अपने सही स्थान केट की बगल में जाकर लेटा वो केट के शरीर से लिपटा और उसने गल, उसके गले को चूमा कैलेप रोज ही ऐसा करता था फिर उसने अपने दिन का दुखड़ा सुनाया केट को कुत्ते की गर्माहट अच्छी लगी कुत्ते की संगत में उसने खुद को कम अकेला महसूस किया फिर केट अपने हाथ कैलेब के बाहों में डालकर सो गई पर कैले पूरी रात जागता रहा चिंता करता रहा सोचता रहा वो अपनी असलियत कैट को कैसे बताए वो उसे कैसे बताए कि जो कुत्ता कैट की बाहों में था वो उसका प्रिय पति कैलेप ही था वो इंसान की पूर्व स्थिति में कैसे लौटे अगर कैट भी कुत्ता बन जाए तो या फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ रह पाएंगे केट ने कुत्ते को अपने पास रखने का निश्चय किया वो कुत्ते के लिए एक कॉलर लाई जिस पर पीतल के बटन लगे थे चीजें गिनना आदि जब रूफस ने यह सब बातें झट से सीखी तो केट चकित रह गई जब कभी केट के मित्र घर आते तो केट बड़ी शान से उन्हें अपना कुत्ता दिखाती कुत्ते को भी लोगों की संगत उनकी बात छित में मजा आता पर जब उसके पुराने दुश्मन उसका सिर हित तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता केट ने अपने कुत्ते से केट को अपने कुत्ते से प्रेम हो गया था वे एक दूसरे के संग रहते पर वे एक दूसरे से खुश नहीं थे केट को हमेशा अपने खोए पति की याद आती उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि उसका पति उसे छोड़कर क्यों गया था कैलेब को लगता काश बोल पाता और केट को पूरी कहानी सुना पाता वो केट के पैरों के पास ही लेटकर एक हड्डी चबाता रहा और केट अपनी बुनाई करती रही कभी कभी केट की आंखों से आंसू गिरते और वो बुझे दिल से खिड़की के बाहर घूरती रहती तब कैलेब अपने पंजे उसकी गोद में रख देता और उसके चेहरे को चाटता फिर कैट कुत्ते के कान और पीठ से हलाती और कहती कि इतने वफादार कुत्ते को पा करो कितनी खुश नसीब थी एक दिन जब कैलेब पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और ताजी घास सूंघ रहा था तब कुछ और कुत्ते आए और उनके साथ खेलने लगा कैलब को यह बहुत अच्छा लगा पर जल्दी वो उन्हें छोड़कर घर वापस आए बाकी कुत्तों की घर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी कैलेब को कुत्तों के साथ खेलने में बड़ा मजा आया पर वो अपनी सच्ची असलियत को भूलना नहीं चाहता था वो कुत्ते एक दो बार और आए पर फिर कैलेब ने उन्हें कोई लिफ्ट नहीं दी उसके बाद कुत्तों ने आना बंद कर दिया इस तरह एक के बाद एक करके कई महीने बीत गए इस बीच कैलेब अक्सर उस स्थान पर जहा जाता जहां वो कुत्ते में बदल गया था उसे लगा कि शायद उस स्थान पर उसे अपनी मुक्ति का कोई संकेत मिले वो जिस स्थान पर सोया था वो वहीं पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा पर में वो आँख के कोने से सब कुछ देख रहा था उसके आसपास गिलेरियाँ घूम रही थी पेड़ की टहंगिया पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी पत्तियां हवा में हिल रही थी और अनेकों कीट संगीत रच रहे थे कभी कभी कोई टिड्डा हवा में छलांग लगाता था कैलेब को कुछ खास दिखाई नहीं दिया कैलेब ने कई पौधे इस उम्मीद में चूसे कि शायद वो फिर से आदमी बन जाए पर ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद सर्दी आई और स्नो पड़ी अब कैलब को कुत्ते के अवतार में आठ महीने हो गए थे वो आलाओं के पास बैठा रहता और अपने आप को ठंड से गर्म रहता रखता वो केट को घर में इधर उधर जाते हुए देखता क्या वो कभी केट को यह असलियत बता पाएगा वह यह उम्मीद छोड़ चुका था अगर केट को कुत्ते के की असलियत पता चलती तो क्या होता है? क्या वो खुश होती कम से कम उसे यह तो पता चलता कि पति ने उसे तागा नहीं था पर क्या पति की जगह उसे कुत्ता पसंद आता शायद नहीं कैलब को लगा क्रिसमस के कुछ दिन बाद तारों भरी एक रात में घर में चोरों ने प्रवेश किया तब सब लोग सो रहे थे चोरों ने चुपके से खिड़की खोली और फिर घर में घुसे उनके साथ बर्फ जैसी ठंडी हवा भी घर में आई कैलेब तुरंत उठ गया और चारों ओर चोरों पर भूखने लगा वो सीधा चोरों पर लपका इस कुत्ते को ठिकाने लगाओ छोटा चोर कुत्ते से बसते हुए चिल्लाए कैलब ने अपने मुंह में उसका हाथ दबोच लिया ऊँचे वाले चोर ने कैलब को का कॉलर पकड़कर खींचा और कैलब पर कैलेब ने अपने दांत गढ़ाए रखी इस शोर शराबे में केट की आंख खुल गई उसने देखा कि उसका बहादुर कुत्ता दो चोरों से लड़ रहा था केट अपने कुत्ते की मदद के लिए दौड़ी जो चोर कैलेब का कॉलर पकड़े था केट ने जोर से उसके बाल खींचे उस चोर ने पलटकर कैट को जमीन पर पटक दिया और उसे अपनी दाढ़ी में से गालियां देने लगा उसी समय कैलेब लपका और उसने चोर को अपने नूकीले और डरावने दात दिखाई चोर ने अपना चाकू निकाला और फिर वो कैलेब को मारने दौड़ा चाकू से कैलेब का अगला पंजा थोड़ा सा छिल गया यह तो कमाल का जादू है कैलेब को कुछ भी दर्द नहीं हुआ उसने सिर्फ एक आह भरी और फिर चोट लगे पंजे को अपने मुंह में रखा उसे आश्चर्य हुआ कि जब वो पंजा उसके हाथ में बदल उसे उसे आश्चर्य हुआ जब वो पंजा उसके हाथ में बदल गया चोर ने उसके उस वाले पंजे में चोट पहुंचाई थी जिससे यदिदा चुड़ल ने जादू घुसाया था अब जादू खत्म हो गया था कैलेब फिर दोबारा कैलेब बन गया था वो अपने पुराने कपड़े ही पहने था मैं हूँ कैलेब खुशी से चिल्लाए गेट उसे आश्चर्य से देखती रह गई खुशी से चिल्लाई दोनों चोर यह सब देखकर डर के मारे खिड़की से रफू चक्कर हो गए वो इतनी तेजी से तेजी से दौड़े कि वो स्नो में उनके पैरों के निशान तक नहीं बने कैलेब और केट दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए काफी समय बाद जब वो अपने पूरे होश में आए तब कैलेब ने केट को पूरी कहानी बताने की कोशिश की कम से कम उतनी जितनी वो समझा पाया था पर असलियत कभी किसी को पता नहीं चली बहुत सी चीजें हमेशा एक रहस्य बनी रहती कैलेब और केट नोटिल अला अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुक बच्चों के लिए एक अत्यंत सुंदर और सचित्र किताब था